सांकर भाष्यार्थ अध्याय अध्या ब्राह्मण तीन यहां लोक पांडवाकृद आविक उदी यथा चत्ंडुर तथान्यवास यहाँ च लोके इंद्रगोपो चंतरक्तो इंद्रगोपो्यंतर एवस्य वसन क्वचित विषय विशेषापेक्षा रागस्य तारतम्यम क्वचित में जिस प्रकार पांडु आविक सफेद ऊन होता है अभी भेड़ की विकार ऊन आदि को आविक कहते हैं जिस प्रकार वह पांडुर श्वेत वर्ण होता है उसी प्रकार दूसरी भाषा का रूप है इसी प्रकार लोक में जैसे इंद्र कीड़ा अत्यंत लाल रंग का होता है वैसा ही इस पुरुष की वासना का भी रूप होता है यहाँ कहीं तो विषय विशे विशेष की अपेक्षा से राग का तारतम्य है और कहीं पुरुष की चित्तवृत्ति की अपेक्षा से है यथा च लोकस्वरम भवति तथा क्वचि कस्य च भवति, यथा पुंडरीक शुक्ल तद्वदपि च वासन क्यचिब थाकुत्त यहाँ प्रकाशक्रकाशवृविध्यपेक्षाया क्याचिदवासनारूप उपजाते नईषा आदिरंतो मध्यम संख्या वेशों निम्त व्यवस्था से असंख्येयवाद वासनाया वसना हेतुनाम जानन त्यात तथा च वक्षति ष्ठे इदमयो इदम एदम्यो, इदमय एदम्यो, इत्यादि तथा लोक में जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला दीप्तिमती होती है वैसे ही कहीं कहीं किसी की वासनाओं का रूप भी होता है और जिस तरह पुंडली कमल सफेद रंग का होता है उस प्रकार भी किसी की वासनाओं का रूप होता है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 कोई अंत नहीं है जैसा कि छठे उपनिषद के चौथे अध्याय में इन अदोमय आदिश्रुति बदलागी तस्मा स्वरूपसख्यावधारणा दृष्टाता यहाँ महाराज रजन वास इदय कि प्रकार प्रदर्शनार्था प्रदर्शना था प्रकारा ही वासि अभिहितम अन्ते विद्युत अंते सकृद्ध्योतनमी वेति तत्कल हिण्यगर्भ से अव्यातादुर्भवत तड़द्वसत्तेविभवी वासना हिण्यगर्भ से यो वेद तर स विद्युत ह वै इवधाराण वाचव यथा हिण्यगर्भ एव तथोक्त वासना रूपम अत्यंतम यो वेदा अतः जिस प्रकार महाजन वस्त्र होता है इत्यादि दृष्टान स्वरूप संख्या का निश्चय करने के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है रूपों का प्रकार प्रदर्शित करने के लिए है अर्थात वासना के रूप इस इस प्रकार के हैं यह दिखाने के लिए है अंत में जो एक बार बिजली के चमकने के समान वासना का रूप दिखाया गया है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 जैसी किगर्भकशेष सत्य स्वूप अभिध्य सत्यमोचा तस्व स्वरूपाथमण इद्मा अठानतर सत्य स्वूपन यहाँ सत्यम तदैविष्यस्मा सत्यस्य सत्य स्वूप निर्देशयाम आदेशो निर्देशो ब्रह्मण क प पुनरसो निर्देश नेति नैति नैतृत्यव निर्देश इस प्रकार सत्य के अशेष स्वरूप का निरूपण कर जिसे हमने सत्य का सत्य कहा है उसी ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय करने के लिए यह आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है अथ अनंतर अर्थात सत्य के स्वरूप का निरूपण करने के पश्चात क्योंकि जो सत्य का सत्य है वही बच रहता है अतः इसलिए हम सत्य के सत्य स्वरूप का निर्देश करेंगे आदेश अर्थात ब्रह्म का निर्देश किंतु वह निर्देश क्या है सो बताया जाता है नेति नेति इस प्रकार किया हुआ निर्देश ननु कथम ननु कथमाभ्याम नेति नेति इति शब्दाभ्याम सत्य सत्य निर्दीक्षितुच्य सर्वोपाधि विशेषापोहन यस्चि विद्वेश नाम वो कर्म वा व जातिर्वा गुणो व्ण शब्द न नई कचिद विशेषो ब्रह्मण्यस्ति ब्रमण्यस्ति अदेषुम शक्य इदं तदीति गौरसो स्पंदते शुक्ल विषाणी यहाँ निर्देश्यते तथा अध्यारोपित नाम रूपक कर्म द्वारेण ब्रह्म निर्देश्यते विज्ञान महान ब्रह्म विज्ञान घन इव ब्रह्मात्मा आदि शब्द किंतु नेति नेति इन दो शब्दों द्वारा सत्य के सत्य का निरूपण किया किस प्रकार अभिष्ट है सो बतलाया जाता है समस्त उपाधि रूप विशेष के निषेध द्वारा जिसका निरूपण किया गया है जिसमें कि नाम रूप कर्म भेद जाति अथवा गुण रूप कोई भी विशेषता नहीं है क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति तो उन्हीं के द्वारा होती है किंतु ब्रह्म में इनमें से कोई भी विशेषता नहीं है इसलिए यह अमुख है इस प्रकार उसका निर्देश नहीं किया जा सकता जिस प्रकार लोक में यह बैल चेष्टा करता है श्वेत है सींगों वाला है ऐसा कहकर बैल का निर्देश किया जाता है उसी प्रकार उसका निर्देश नहीं किया जा सकता आरोपित नाम रूप और कर्म के द्वारा ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है विज्ञान घन ही ब्रह्मात्मा है इत्यादि शब्दों से ब्रह्म का निरूपण किया जाता है यदा पुनः भवति निरस्त निरस्तसोपाधि विशेष तदा न शक्यते क्षेचिपी प्रकारेण निर्देषुम तदा अयमेवाभ्युपायदत प्राप्त निर्देश प्रतिषेध द्वारे नीति नेति नेत इतिदेशा है किंतु जिस समय संपूर्ण उपाधि रूप विशेष से रहित स्वरूप का ही निर्देश करना अभीष्ट होता है तब तो उसका किसी भी प्रकार की निर्देश नहीं किया जा सकता तब तो यही एक उपाय रह जाता है कि प्राप्त निर्देश के प्रतिषेध द्वारा ही यह नहीं है यह नहीं है इस प्रकार उसका निरूपण किया जाए इदम च नरकार विश्वा व्याप्य यद प्राप्त तत्षिते तथा चति अनिर्दिष्टा शंका ब्रह्मण पिहृता प्रकृतदय प्रतिषेधे यदन प्रकृति प्रतिद्धद ब्रह्म तत्ष्ट कीदृश्य नु खलु इत्या न निवर्तिष्यते तथा चनर्थक स निर्देश पुरुष से विविधिशाया अवतर्कवाद इति च चाक्यम अपरिसमाप्यर्थ सैत यह नेति नेति इन पद में जो दो नकार है वे विप्सा दिखक्ति द्वारा समस्त विषयों को व्याप्त करने के लिए है अर्थात जो कुछ भी विषय रूप से प्राप्त होता है इनके द्वारा उसका निषेध कर दिया जाता है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 ऐसी स्थिति में पुरुष की जिज्ञासा का निवर्तक न होने के कारण वह निर्देश भी निरर्थक होगा और मैं तुझे ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा इस वाक्य का प्रयोजन भी अपूर्ण रह जाएगा यदा तू सर्वादिकालादि विविधता निवर्ति सैत सर्वोपाधि निराकरण द्वारेण तदा सैंधव घनवे एक रसम प्रज्ञान घनमत बाह्य सत्य से ब्रह्मास्मिति सर्वतो निवर्तते विविधि आत्मनिवास्थ्यता प्रज्ञावती तस्मा बिपसाथ नेति नरकार नकार दो जिस समय संपूर्ण दिशा और कालादी सबंधनी जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है उस समय समस्त उपाधियों के निराकरण द्वारा मैं लवणखंड के समान एक रस प्रज्ञान और सत्य का ब्रह्म ऐसा बोध होता है अतः सब प्रकार से जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती है और आत्मा में बुद्धि निश्चल हो जाती है इसलिए नेति नेति ये दो नकार विपक्ष के लिए ही है नहता यत्न परिकर बंधम करम युक्तम एवं निर्देषुम ब्रह्म पूर्व तो क्या बड़े प्रयत्न से कमर कशर ब्रह्म का इस प्रकार निरूपण करना उचित है बाढ़ सिद्धांति हाँ कस्मा पूर्वपक्ष कैसे नहि इति न इति न ही यस्मत नस्त व्यातव्य प्रकार नकार दोषया निर्देश्य ग्रामों ग्रामों रमणीय अन्तपरम नास्ति तस्माद तस्मादयम एवं निर्देशो ब्रह्मण सिद्धांति नहीं क्योंकि न पद से अर्थात इति न इति न इत आदेश के इति शब्द से व्याभ्य नरक नकार द्वय से संबंध रखने वाले समस्त विषयों के प्रकारों का निर्देश किया गया है जिस प्रकार की गांव-गांव सुंदर है इस विपसा द्वारा सभी गाँव अभिप्रेत है इससे उत्कृष्ट कोई और निर्देश नहीं है इसलिए यही ब्रह्म का निर्देश है यदुक्तम यदुक्त तस्ोपनिषद सत्य सत्यम प्रकारेण सत्य सत्यम तत्पर ब्रह्म यतो मुक्त नामधेय ब्रह्मण नामधेय किम तक्य सत्य प्राणा वही सत्यम तेजाव सत्यमिति और ऐसा जो कहा कि सत्य का सत्य य उसकी उपनिषद है तो so, इस प्रकार से यह पर ब्रह्म सत्य का सत्य है अतः यह ब्रह्म का उचित ही नामध्येय बसलाया गया है नाम ही को नामध्येय कहा जाता है और वह क्या है सत्य का सत्य है प्राण ही सत्य है और यह उनका भी सत्य है इति भाष्य द्वितीय भाष्ये द्वितीयाध्याय तृतीय मूर्तामूर्त ब्राह्मणम